उसने जतिन को बैंक में ही रुककर सर्विलांस कैमरा आदि चेक करने के लिए कहा ताकि लास्ट टाइम जिस आदमी ने लॉकर रूम में घुसकर इन तीनों लॉकर के सामान को छुआ था उसके बारे में पता लगाया जा सके इसके बाद विक्रांत बैंक से निकल गया उसने चोर बाजार के व्यापारियों के बारे में इन्फॉर्मेशन जुटाने के लिए सबसे पहले उस्मान सुपारी को पकड़ना ठीक समझा उम्मान सुपारी उस वक्त जेल में बंद है उसे विक्रांत ने ही जेल में बंद करवाया था उस्मान को पूरे मुंबई में होने वाली सभी इलीगल काम के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन थी चोरी करने वाले डाका डालने वाले मर्डरर, ये सब उस्मान के दोस्त यार थे ऐसे में चोर बाजार के व्यापारियों तक पहुंचने के लिए उस्मान से बढ़िया जरिया और कोई हो ही नहीं सकता था वैसे उस्मान बहुत शातिर अपराधी वो विक्रांत को कुछ भी आसानी से बताने वाला नहीं था ये बात विक्रांत को अच्छे से पता थी लेकिन फिर भी विक्रांत को कोई चिंता नहीं थी क्यूँकी उसके पास अभी भी एक लाई डिटेक्टर मशीन पड़ी हुई थी जरूरत पड़ने पर वो उस्मान सुपारी के ऊपर ये मशीन इस्तेमाल करके उससे सारा सच उगलवा लेगा। अभी विक्रांत बैंक से निकलकर अपनी गाड़ी से जेल के लिए रवाना हो रहा था जेल पहुंचकर वो जल्द से जल्द उस्मान सुपारी को इंटेरोगेट करने की सोच रहा था अभी वो रास्ते में ही था कि अचानक से उसका फोन बच पड़ा विक्रांत ने फोन निकाल देखा तो पता चला की ये उसके ब्लांड चेले सरताज का फोन है विक्रांत को लगा शायद सरताज ने उसे कुछ खास इन्फॉर्मेशन देने के लिए फोन किया है हो सकता है उसे कुछ जानकारी मिली हो ऊपर से विक्रांत खुद भी उसके पास फोन करके उसे स्पेशल टास्क पर लगाने की सोच रहा था पहले तो उसने यही सोचा था कि सरताज उसके गैंग को इन चार व्यापारियों को पकड़ने के काम में लगा देगा लेकिन फिर उसके दिमाग में आया कि ये लोग छोटे लेवल के गुंडे हैं और ये चोर बाजार के व्यापारी काफी हाई लेवल के और पावरफुल लोग है उनका सामना ये नहीं कर पाएंगे इसीलिए विक्रांत ने अपने ब्लांट गैंग को कष्ट नहीं दिया लेकिन अब न जाने क्यों वो खुद ही विक्रांत के पास फोन कर रहा था विक्रांत ने फोन उठाया और जोश के साथ बोला हाँ सरताज बताओ क्या हुआ विक्रांत को उम्मीद थी कि सरताज कोई खास इन्फॉर्मेशन उसे देने वाला है सर एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करने की बात कर रहे थे ना सरताज ने दूसरी तरफ चहकते हुए कहा लेकिन जब विक्रांत को लगा की सरताज केस से जुड़ी कोई इन्फॉर्मेशन लेकर नहीं आया तो उसका दिल बैठ गया सर वैसे गजब का इतफाक है मेरा एक दोस्त है जो जिम में काम करता है उसने बताया कि एक जिम बिक रही है बहुत सस्ते दाम में है आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है विक्रांत को इस वक्त सरताज की बातों में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था वो इस वक्त अपना पूरा ध्यान केस के इन्वेस्टिगेशन पर लगाने की कोशिश कर रहा था इसीलिए उसने सरताज की बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया सरताज अभी मैं बहुत बिजी हूँ कुछ जरूरी काम से जा रहा हूँ तुमसे बाद में बात करता हूँ नहीं सर टाइम बहुत कम है जिम आज में ही बिक जाएगी समझ लीजिए की मुफ्त मिल रही है अगर इसे खरीद लिया तो समझ लो लाइफ सेट सर मैं तो कहता हूँ कोई और पहुंचे उससे पहले हमें जिम के ओनर से चलकर बात कर लेनी चाहिए और फटाफट फड़ जिम खरीद लेते हैं अरे जिम खरीदना है कोई नमक मिर्ची नहीं खरीदने जा रहे रुको थोड़ा मैं तुमसे मिलकर इस बारे में बात करता हूँ विक्रांत सरताज की बात को फालतू समझकर उसे इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा सर पैसिफिक कमर्शियल बिल्डिंग जानते हो ना उसी बिल्डिंग की फिफ्थ फ्लोर पर है ये जिम और सिर्फ पांच लाख में ये जिम मिल रही है समझ लीजिए कि आप पांच लाख में पैसिफिक कमर्शियल बिल्डिंग का एक पूरा फ्लोर खरीद रहे हैं क्या पागल हो गए हो क्या पैसिफिक कमर्शियल बिल्डिंग में जिम वो भी सिर्फ पांच लाख में अबे मजाक सूझ रही है क्या तुझे? ने चकित होते हुए पूछा। पैसिफिक बिल्डिंग मुंबई के सबसे एक्सपेंसिव जगह में से एक है इस बिल्डिंग के शॉप में आम आदमी के लिए पानी पीना भी बहुत बड़ी बात थी और यहाँ यहाँ पर सिर्फ पांच लाख रूपए में जिम मिलना लॉटरी लगने से भी ज्यादा किस्मत की बात थी वहाँ नॉर्मल एक दुकान लेने में भी करोड़ों रुपए लग जाते हैं। तो फिर पूरी की पूरी जिम सिर्फ पांच लाख में कैसे मिल सकती है अरे सर मुझे पता था कि आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन ऐसा ही है ढाई लाख में पूरा जिम है उसमें लगी सभी मशीन सहित आपको कुछ नहीं करना है बस पांच लाख देकर जिम अपने नाम करनी है सरताज ने विक्रांत को समझाते हुए कहा इतने सस्ते में बेच रहा है तो जरूर कोई ना कोई घपला है कागज वगैरह में कोई प्रॉब्लम होगी विक्रांत ने शख्स जताते हुए कहा अरे सर इसीलिए तो कह रहा हूँ की जल्दी से आ जाइए चल के सब कुछ समझ लेते हैं आप खुद पुलिस वाले हैं आपको थोड़ी ना कोई लूट पाएगा जल्दी कीजिए साहब कहीं डील हाथ से निकल न जाए सरताज ने विक्रांत को घाटा होने की चेतावनी देते हुए कहा विक्रांत सोच में पड़ गया उसे याद आया कि आज सुबह उसे अदृश्य शक्ति द्वारा कोडवर्ड के रूप में पहाड़ के साथ ही चंद्रमा शब्द भी दिया गया था चंद्रमा का मतलब पैसे ऐसी ही था हो सकता है की सच में आज कोई बड़ी लॉटरी लगने वाली हो इसी सोच के साथ उसने ये मौका हाथ ऐसी न जाने देने का फैसला किया ठीक है तुम लोग पैसिफिक बिल्डिंग के गेट पर पहुंचो मैं भी वहीं आ रहा हूं इतना कहकर विक्रांत ने सरताज को फोन रख दिया और गाड़ी की स्टेयरिंग पैसिफिक बिल्डिंग की तरफ घुमा दी